तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के अनुमान खंड में प्रसंग प्रसंगवशात हित्वाभाषों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं हेत्वाभाष पांच प्रकार के हैं उनमें से तीन प्रकार के हितवाभाषों का लक्षण और उदाहरण बता दिया गया चौथा हित्वाभास है असिध नाम का असिद्ध नाम के हितवाभास में भी अवान्तर तीन भेद हैं आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यवासिद्ध भेद से आश्रया सिद्ध का उदाहरण है गगना रविंदम सुरभि अरविंदत्वात सरोजा अरविंदवत इत्यादि उसमें आश्रय शब्द से लेना आश्रया में आश्रय शब्द से पक्ष को तो अरविंद हेतु का जो साध्य है ये पक्ष है अरविंद हेतु में पक्ष कौन है जहाँ साध्य का संदेह होगा सुरभित्व का उगन अरविंद वो है पक्ष और वही असिद्ध है कौन गगन तो सिद्ध है लेकिन गगन अरविंद यानी गगन का पुष्प आकाश पुष्प वो असिद्ध है इसलिए अरविंदत्व तो हेतु जो पक्ष है ही नहीं उसमें अपना साध्य सुरभित्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होगा आश्रया सिद्ध के बाद में आता है स्वरूपासिद्ध नाम का हेत्वाभास आशिध्ध नामक हेत्वाभाष का दूसरा प्रकार स्वरूपिध स्वरूपासिद्ध हेत्वाभाष उसे कहते हैं पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपासिधि पक्ष में हेतु के अभाव का नाम है स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष और वो अभाव जिस हेतु का होगा उसे कहा जाएगा स्वरूपा सिद्ध नाम का यत्वाभाष तो उदाहरण है कौन सा हाँ तो शब्दों शब्द गुन, शब्दों गुण चाक्षुसत्वात् गंधवत क्या नाम रूपाधिवत गंधो शब्दो गुण चाक्षुष्वात रूपवत ये उदाहरण उदाहरण है इसमें पक्ष हैं शब्द उत तो विद्यमान है गगनार विंद के तरह अविद्यमान नहीं है ना इसलिए आश्रय तो सिद्ध है आश्रय असिधि नामक दोष नहीं आएगा और हेतु जो चाकु सत्व है वह भी सत्य है लेकिन पक्ष में नहीं रहता पक्ष है शब्द उसमें चाकसु सत्व यानी चक्षु इंद्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं रहता है तो इंद्रिय ग्राह्यत्व तो का अभाव रहेगा यानी चाक्षु सत्व हेतु का अभाव रहा जो शब्द रूप पक्ष में चाक्षुसत्व का अभाव है इसी का नाम है स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष और ये दोष रहेगा हेतु में अभाव स्वप्रतियोगित्व तो संबंध से जिसका अभाव है उसे कहा जाएगा उस अभाव का प्रतियोगी तो शब्द में किसका अभाव है चाक्षुसत्व का अभाव है तो चाकसुसत्व हेतु हो जाएगा शब्द रूप पक्ष में रहने वाले अभाव का प्रतियोगी चाक्षुसत्व को कहा जाएगा अभाव प्रतियोगी उसमें एक धर्म आएगा अभाव प्रतियोगित्व यही संबंध बनेगा अभाव को हेतु में लाने के लिए तो शब्द हेतु में जो चाक्षुसत्वा भाव है वह शब्द रूप पक्ष में तो रहेगा शब्द रूप पक्ष में रहेगा स्वरूप संबंध से, और हेतु में भी रहेगा कौन अभाव हेतु का अभाव हेतु में भी रहेगा वो किस संबंध से रहेगा स्व प्रतियोगित्व संबंध से, सो, तो सो यानी वह अभाव पक्ष में स्वरूप संबंध से रहने वाला जो हेतु का अभाव वह हेतु में रहेगा स्वप्रतियोगित्व संबंध से और स्वप्रतियोगित्व संबंध से पक्षगत जो अभाव है उसे युक्त हो गया चाक्षुसत्व हेतु और उस अभाव का ही नाम है स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष और स्वरूपा सिद्धि नामक दोष से युक्त हो गया स्व प्रतियोगित्व तो संबंध से कौन चाकुसत्व हेतु तो स्वरूपासिधि नामक दोष जिस हेतु में रहेगा उसे स्वरूपासिद्ध नाम का हेतु हेत्वाभाष कहा जाएगा तो चाकुसत्व हेतु इस प्रकार स्वरूपा सिद्ध नाम का हेतु है, है ये कहा गया अब तीसरा जो प्रकार है असिद्ध नामक हेत्वाभास का वो है व्याप्यत्व सिद्ध हेतु व्याप्यत्व सिद्ध किस कहा जाएगा तो कहा सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्व नाम का हेत्वाभाष कहा जाता है तो व्याप्यत्व नाम के हेत्वाभास को समझने के लिए उपाधि को समझना आवश्यक हुआ इसलिए उपाधि का लक्षण बताया साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहा जाता है उसे उपाधि कहेंगे तो साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक पदार्थ उपाधि बनता वो है, है। वो कौन है उदाहरण है पर्वतो धूमवान वन्य मत्वात् पर्वत पक्ष है और वन्य हेतु है तो वन नाम का जो हेतु है यह व्याप्यत्वासिद्ध नाम का हेतु हेत्वाभाष है ये सदहेतु नहीं है हेत्वाभाष है असद हेतु है तो असद हेतु तो पांच प्रकार के होते हैं सभ्य विचार विरुद्ध सद प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित उनमें से कौन सा है वन्य रूप हेतु तो असिद्ध नाम का यत्वाभाष है चौथा और असिद्ध भी तीन प्रकार का है तो उसमें से भी कौन है तो तीसरा असिद्ध में तीसरा व्याप्यत्व सिद्ध नाम का यत्वाभाष है तो कहीं से व्याप्यत्व सिद्ध क्यों कहा जाएगा कहते व्याप्यत्व तो सिद्ध का लक्षण इसमें घटता है इसलिए इसे व्याप्यत्व तो सिद्ध कहा जाएगा वन्नी को व्याप्यत्व सिद्ध का क्या लक्षण है तो साध्य व्यापकत्व सती यानी उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्व तो सिद्ध कहा जाएगा और उपाधि क्या है तो साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व ये उपाधि है साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि ये जो धर्म है इस धर्म को ही कहा जाएगा उपाधि तो ये धर्म जिसमें रहेगा उसे सोपाधिक हेतु कहा जाएगा इस धर्म का नाम ही उपाधि है ना? इसलिए इस धर्म से युक्त हेतु हो जाएगा सोपाधिक हेतु उपाधि से युक्त हेतु तो साध्य है धूम उसका जो व्यापक हो और साधन जो वन्नी उसका अव्यापक हो ऐसा पदार्थ खोजना पड़ेगा जो उपाधि बनेगा उपाधि कौन बनेगा जो साध्य का व्यापक हो और साधन का यानी हेतु का अव्यापक हो धूम साध्य है इसलिए धूम का व्यापक नहीं यानी सा, साधन का व्यापक नहीं हेतु का व्यापक नहीं साध्य का व्यापक और हाँ तो धूम साध्य होने से धूम का व्यापक और वन्य साधन होने से वन्य का अव्यापक जो पदार्थ होगा उसे उपाधि कहा जाएगा तो ऐसा पदार्थ कौन है जो धूम का व्यापक हो और वन्य का अव्यापक हो ऐसा एक पदार्थ खोजना पड़ेगा वो है आर्द्र ईंधन संयोग आर्द्र ईंधन संयोग आर्द्र इंधन संयोग। आर्द्र ईंधन संयोग ईंधन कहते हैं अग्नि का जो ईंधन है काष्ठ आदि तो काष्ठ दो प्रकार के गीले और सूखे तो आर्द्र कहते हैं गीले को गीली लकड़ी गीली यानी हरी लकड़ी कच्ची लकड़ी जो सूखी नहीं है तो आर्द्र ईंधन का सही होगा आर्द्र ईंधन भी उपाधि नहीं है उसका संयोग आर्द्र ईंधन पृथ्वी है लकड़ी तो पृथ्वी है ना, और वन्नी भी द्रव्य है तो आर्द्र ईंधन और वन्नी इन दोनों का जो आपस में संबंध होगा तो वन्य भी तेज नाम का द्रव्य है आर्द्र ईंधन जो लकड़ी है वो पृथ्वी रूप द्रव्य है और द्रव्य द्रव्य का जो आपस में संयोग होता है संबंध होता है, उसे संयोग कहते हैं। तो आर्द्र ईंधन और वन्य का जो आपस में संबंध होगा वो है संयोग संबंध उसे कहा जाएगा आर्द्र ईंधन संयोग आर्द्र ईंधन संयोग यह जो आर्द्र ईंधन संयोग है एक पदार्थ है कि नहीं सात पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है हा गुण नाम का पदार्थ है चौबीस गुणों में एक संयोग नाम का गुण आता है ना तो ये है उपाधि कौन आर्द्र ईंधन नहीं अभी तो आर्द्र ईंधन का वन्नी के साथ संयोग आर्द्र ईंधन का वन्नी के साथ संयोग जो गुण नाम का पदार्थ है उसे यहां पर उपाधि के रूप में लिया जाएगा वो उपाधि है वह साध्य का व्यापक है साधन का अव्यापक है साध्य है धूम उसका व्यापक है तो यत्र यत्र धूमह तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग एक व्याप्ति बनेगी जहाँ भी धुआँ होता है वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग होता है गीली लकड़ी आदि से ही धुआ होता है तो आर्द्र कहने से गीले गीली लकड़ी तो लेना ही साथ में जिससे वो हो जाता है न? कपड़ा आदि से भी तो आग होती है तो धुआ निकलता है ना तो धुए का हेतुभूत जो द्रव्य है उससे युक्त पदार्थ है ना आर्द्र ईंधन आर्द्र शब्द से ओ लेना धुए का निमित्त भूत द्रव्य आर्द्र ईंधन संयोग है और उसका संयोग होने से धुआं होता है तो यत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग तो ये साध्य व्यापक हुआ आर्द्र ईंधन संयोग जहां आपको मिलेगा धुआ वह आर्द्र ईंधन संयोग जरूर रहेगा इसलिए साध्य व्यापक हुआ और साधन है वन्य तो जहाँ वन्नी होगा वहां आर्द्र ईंधन संयोग होगा ही यह आवश्यक नहीं है हाँ तो यत्र वन्नी तत्र न आर्द्र ईंधन संयोग ये साधन का अव्यापक हुआ तो आर्द्र ईंधन संयोग साध्य का व्यापक है धूमरूप साध्य का व्यापक है अनुवर्णिप साधन का अव्यापक है और ये उपाधि रहता है किसमें वन्य रूप हेतु में वन्य हेतु हे के साथ रहेगा ना वन्य हेतु के साथ ये उपाधि रहेगा उपाधि को वन्य हेतु को कहा जाएगा आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त हेतु ये जो संयोग है संयोग वो जिनका है उनमें समु संबंध रहेगा ना संयोग गुण है वह द्रव्य में समवाय सम्बंध से रहेगा तो जिन दो द्रव्यों का आपस में संयोग होगा उन्हीं दो द्रव्यों में वह समु संबंध से रहेगा तो आर्द संयोग किसका वन्नी के साथ हुआ तो वन्नी में भी वो समवाय सम्बंध से रहेगा ना तो वन्नी हो जाएगा आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त हेतु समुआ संबंध से वन्य में समवेत है उपाधि समुआ संबंध से रहती है इसलिए आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त वन्य रूप हेतु होने से इस वन्य रूप हेतु को कहा जाएगा सोपाधिक हेतु जो सोपाधिक हेतु होता है उसे कहा जाता है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभाष तो वन्नी है व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभाष व्याप्यत्व सिद्ध नाम के हेत्वाभाष का उदाहरण वन ही हुआ पर्वतों धूमवान वन्े ये हो जाएगा अनुमान इसमें वन्नी है साधन धूम है साध्य और धूम का व्यापक है आर्द्रंधन संयोग और वन्नी रूप साधन का अव्यापक है इसलिए इसे कहा जाएगा वन्नी को आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त हेतु सोपाधिक हेतु वो हो जाएगा व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हित्वाभाष गीला। गीला। और में तो ये सब भी लकड़ी कपड़ा पॉलिथीन ये सब आएगा जो भी जलने वाली वस्तु है दाह्य वस्तु है वो सब ईंधन कहलाती है जैसे गीले गीली है। हाँ उसे क्या क्या आ, सही नहीं है तो गीला हाँ तो गीला पेट्रोल की भी एक अवस्था होती है बास का अवस्था उड़, उड़ता भी तो है ना तो बाष्प अवस्था है वो सूखा है और उससे पूर्ववर्ती जिससे पेट्रोल बनता है जिससे डीजल बनता है एक वो अवस्था उपाधि उपाधि ये उपाधि है वन्नी के साथ साधन के साथ साधन वन्नी है कह सकते हैं आर्द्र नन संयोग उपाधि हुआ बीच में साध्य व्यापक और साधन अव्यापक का थोड़ा परिष्कृत स्वरूप बताया गया मूल में ही साध्य व्यापक का स्वरूप बताया गया साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्वम ये साध्य व्यापक का स्वरूप है ना साध्य का अव्यापक किसको साध्य का व्यापक किसको कहेंगे जो साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी बने प्रतियोगी बनेगा वो तो साध अव्यापक होगा अव्यापक होगा और अप्रतियोगी हो जाएगा व्यापक साध्य जहा रहता है धूम जहा रहेगा उसे कहा जाएगा साध्य साध्यवान साध्य का अधिकरण और वहां पर रहने वाला तो धूम कहाँ रहेगा गीली लकड़ी में गीली लकड़ी और वन्नी से धुआं निकलता है ना तो धुआं रहेगा गीली लकड़ी और गीली लकड़ी से संयुक्त वन्ही में धुआं रहेगा वो धुआं माना जाएगा धुआं का अधिकरण माना जाएगा गीली लकड़ी और वन्नी ये है धुआं का अधिकरण और वहीं पर जो रहेगा तो वहां पर ही कौन रहता है आर्द्र संयोग तो उस आर्द्र संयोग को कहा जाएगा धूम समानाधिकरण धूम के अधिकरण में रहने वाला धुआधिकरण से लीजिए आरुंधन संयोग आर्द्र ईंधन और वन्नी जहां है महानस महानस में वहां धुआं है महानदी को लीजिए धुमाधिकरण से वहां आर्द्र ईंधन संयोग होने पर आ, वन्नी के साथ आर्द्र ईंधन का संयोग होने पर धुआं होता है कहा मानस में तो मानस हो गए धूमाधिकरण और वहीं पर रहने वाला आर्द्र इंधन संयोग भी है मानस में रहता है इसलिए वो हो गया आ, साध्य समानाधिकरण और वहाँ पर घट का अभाव है मानस आदि में घटादि अन्य पदार्थ का अभाव है आर्द्र संयोग का अभाव नहीं है अपितु तो माना जाएगा पटादि पदार्थों का अभाव किसमें मांस आदि में, में। धूमाधिकरण में रहने वाला अत्यंत अभाव होगा पटादी का अत्यंता भाव और उन पटादी के अत्यंताभाव को कहा जाएगा धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव धूम यानी साध्य उदाहरण में साध्य ना हो तो साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव हुआ पटादि का अत्यंता भाव उसके प्रतियोगी हो जाएंगे पटादी अप्रतियोगी होगा आर्द्र संयोग उसमें रहेगा अप्रतियोगित्व धर्म किसका अप्रतियोगित्व तो धूमाधिक धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व जो आर्द्र इंधन संयोग में है वही उसमें साध्य व्यापकत्व है साध्य व्यापकत्व का यही परिष्कार है ना साध्य व्यापकत्व का मतलब साध्य रूप धूम जहाँ रहता है महान में वहाँ पर रहने वाला जो अत्यंता भाव वो घटादि अत्यंता भाव उसके प्रतियोगी घटादि अप्रतियोगी आर्द्रींधन संयोग उसमें एक धर्म रहा आर्द्र इंधन संयोग आ, क्या नाम आर्द्र संयोग में क्या धर्म रहा कि धूम समानाधिकरण यानी साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व यही साध्य व्यापकत्व है यह साध्य व्यापकत्व है और साधन अव्यापकत्व का लक्षण है साध्य समानाधिकरण भाव, प्रतियोगित्व साध्य समा। साधन हाँ। साध्य समानाधिकरण भाव, हाँ तो साधन वन निष्ठ भाव, ये जो साधन अव्यापकत्व क्या है तो साधन अव्यापकत्व है वन ही अव्यापक आर्द्रिंधन संयोग में वो क्या है तो साधन वन निष्ठ कहो या साधन समानाधिकरण कहो साधन व निष्ठ शब्द का अर्थ है साधन समानाधिकरण तो साधन व अत्यंता भाव प्रतियोगित्व ये अत्यंता भाव प्रतियोगित्व होना चाहिए भाव में वह में जो दीर्घ की मात्रा है वो भी नहीं होनी चाहिए अवग्रह का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए वो है साधन अव्यापकत्व जो इनके पुस्तक में ना आदित्य जी क्या वैसा होना चाहिए साधन वनिष्ठ वन अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साधन अव्यापकत्वम तो साधन है वन्नी साधनवत हो जाएगा तप तयोगोलक तप तयोगोलक जो लाल लोहे का गोला हाँ साधन वन्नी और उसमें रह रहा है तपतायो गोलक में लोहे में वन्नी रह रहा है ना वो हो गया साधनवत कौन तप गोल और उसमें निष्ठ यानी रहने वाला अत्यंता भाव वो किसका अत्यंता भाव है आर्द्रीन्दन संयोग का अत्यंता भाव तत्क में आर्द्रीन्दन संयोग नहीं है उसका अत्यंता भाव है तो तत्योगोलक में रहने वाला जो आर्द्रीन्दन संयोग का अत्यंता भाव उसे कहा जाएगा साधनमन निष्ठ अत्यंता भाव उसका प्रतियोगी कौन बनेगा आर्द्रीन्दन संयोग प्रतियोगी बनेगा उसमें एक धर्म रहेगा प्रतियोगित्व यही साधन अव्यापकत्व है साध्य व्यापकत्व है धूम समानधिकरण अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व ये है साध्य व्यापकत्व और वन्नी समानाधिकरण तप्त अयोगोलक निष्ठ आर्द्र ईंधन संयोग अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व आर्द्र संयोग में वो है साधन अव्यापकत्व इसलिए आर्द्र संयोग उपाधि है इसे उपाधि कहा जाएगा और इस उपाधि आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त हेतु है वनी वह व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभाष है ये यह यहाँ पर कह रहे हैं कि साधन वनिष्ट अत्यंता भाव प्रतिगिव साधन अव्यापक यहा पर धूमवाद्री आर्द्रेन्धन संयोग उपाधि है हा हाँ, उसका, उसका प्रतियोगी है आर्द्र इंधन संयोग जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी कहलाता है तो आर्द्र ईंधन संयोग का अत्यंत अभाव होने से आर्द्र ईंधन संयोग हो जाएगा उस अभाव का प्रतियोगी उसमें रहेगा अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व साधन मन साधन व निष्ठ शब्द का अर्थ निष्ठ तक साधन व निष्ठ साधन वत् तो अर्थ है साधन का अधिकरण और साधन निष्ठ का अर्थ है साधन समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी आर्द्र ईंधन संयोग है उसमें एक धर्म रहेगा वन्य रूप साधन समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व तो। ये साधन अव्यापकत्व है उदाहरण के रूप में बता रहे हैं यथा पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्तर इत्यत्र इंधन संयोग उपाधि आर्द्रंधन संयोग उपाधि है तथा ही तो आर्द्र संयोग में उपाधि का लक्षण घटेगा इसलिए कहते यत्र धूमस त्रर्द ईंधन संयोग व्यापकत्व ये साध्य व्यापकत्व है अरे यन्य अर्दन संयोग नास्ती तो जहाँ वन्य है वहाँ अर्दन संयोग रहेगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है तो अर्द संयोग नहीं भी रह सकता कहाँ पर तो कहे अयो गोल के आर्द ईंधन जो आयोगक है अयह कहते हैं लोहे के लोहे को और गोल गोलक कहते हैं गोले को तो लोहे का जो गोला है अग्नि में डाल दिया तो तब गया लाल हो गया तो उस लाल आयोगोलक को गोलक में नहीं है आर्द्र संयोग लेकिन वन्नी है इसलिए वो आयोगोलक हो गया साधन का अधि अधिकरण वन्य रूप साधन का अधिकरण और उसमें रहने वाला अत्यंता भाव है आर्द्र संयोग का अत्यंता भाव वो हो जाएगा साध्य साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव और उसका प्रतियोगी हो गया आर्द्र संयोग उसमें आया आ, साधन वनिष्ठ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतिगिव ये साधन अव्यापकत्व अव्यापक तो यत्र संयोगो ये संयोगा भावात इति साधन आर्देन्धन संयोगाभान साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वात् संयोग उपाधि तो एवं तो इस प्रकार आर्द्र संयोग में साध्य व्यापकत्व व्यापकत्व विशिष्ट साधन अव्यापकत्व रहने से आर्द्र संयोग को उपाधि कहा जाएगा और इस आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त वन्य रूप हेतु होने से उसे सोपाधि हेतु कहा जाएगा और सोपाधिक वही मैप्यवासी इस प्रकार ये जो चौथा हत्वाभाष है उसकी चर्चा संपन्न हुई अब पांचवा हत्वाभाष है बाधित तो। लोहे का गोला लोहे का गोला ओम